श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह बारह अप्रैल अट्ठारह सौ छियासी साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अपने पर दीप शिखा के भाव का आरोप करता था जब हवा नहीं रहती है तब वह बिल्कुल नहीं हिलती इसी भाव का आरोप करता था ध्यान के गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है एक ब्याध पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था उसके पास ही से वर बराती गाड़ी घोड़े बाजे कहार बड़ी देर तक जाते रहे परंतु उसे कुछ भी होश न रहा वह नहीं समझ सका कि पास से बारात कब निकल गई एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था बड़ी देर के बाद बंसी का शोला हिला कभी कभी वह पानी में कुछ डूब भी जाता था तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा महाशय अमुक बनर्जी का घर कहाँ है क्या आप बतला सकेंगे उत्तर कुछ भी न मिला यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था पथिक ने बार बार उच्च स्वर से कहा महाशय अमुक बनर्जी का घर क्या आप बतला सकेंगे उधर उस आदमी को होश था ही नहीं उसका हाथ कांप रहा था बस शोले पर उसकी निगाह थी तब पथिक नाराज हो वहाँ से चला गया वह जब बड़ी दूर चला गया तब इधर सोला बिल्कुल डूब गया और उस आदमी ने झट बंसी खींचकर मछली को जमीन पर ला गिराया तब अंगोछे से मुंह पोछ पथिक को ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया ए जी सुनो सुनो पथिक लौटना नहीं चाहता था कई बार के पुकारने पर वह आया आते ही उसने कहा क्यों महाशय अब क्यों आप बुलाते हैं तब उसने पूछा तुम मुझसे क्या कह रहे थे पथिक ने कहा उस समय इतनी बार पूछा और अब पूछते हो क्या कहा था उसने कहा उस समय सोला डूब रहा था इसलिए मैंने कुछ सुना ही नहीं ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है उस समय और कुछ भी नहीं दिख पड़ता ना कुछ सुन पड़ता है कोई छू भी ले तो समझ में नहीं आता देह पर से साँप चला जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता जो ध्यान करता है न वह समझ सकता है और न साफ ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों के कुल काम बंद हो जाते हैं मन बहिरमुख नहीं रहता जैसे घर का बाहरी दरवाजा बंद हो जाए इंद्रियों के विषय पाँच है रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये बाहर पड़े रहते हैं ध्यान के समय पहले पहल इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते सब बाहर पड़े रहते हैं ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे मैंने प्रत्यक्ष देखा सामने रुपये की ढेरी थी साल थी एक थाली में संदेश थे और दो औरतें थीं उनकी नाक में नथ थी तब मैंने मन से पूछा मन तू क्या चाहता है क्या तू कुछ भोग करना चाहता है मन ने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं चाहता ईश्वर के पास पद्मों की छोर को छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहता स्त्रियों का भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ने लगा जैसे शीशे की आलमारियों की कुल चीजें बाहर से दिख पड़ती हैं उनके भीतर मैंने देखा मल मूत्र विष्ठा कफ लार आते यही सब ग्रीस कभी कभी कहते थे श्री राम कृष्ण का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया करूँगा श्री राम कृष्ण गिरीश आदि भक्तों से जो हीन बुद्धि के हैं वे ही सिद्धियाँ चाहते हैं बीमारी अच्छी करना मुकदमा जिताना पानी के ऊपर से पैदल चले जाना यह सब जो शुद्ध भक्त हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हृदय ने एक दिन कहा मामा माँ से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो कुछ सिद्धि मांगो मेरा बालक का स्वभाव काली मंदिर में जप करते समय माँ से मैंने कहा माँ हृदय को शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है उसी समय माँ ने दिखलाया एक बूढ़ी वेश्या उम्र चालीस की होगी सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पाखाना फिरने लगा लगी माँ ने दिखलाया विभूति इसी बूढ़ी वेश्या की विष्ठा है तब मैं हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा कहा तूने क्यों मुझे ऐसी बात सिखलाई तेरे लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ जिनमें कुछ विभूतियां रहती है उन्हें ही प्रतिष्ठा सम्मान यह सब मिलता है बहुतों की इच्छा होती है मैं गुरुवाई करूं। पांच आदमी मुझे माने शिष्य सेवा करे लोग कहेंगे गुरुचरण के भाई का समय आजकल नहायत अच्छा है कितने ही लोग जाते हैं चेले चपाटे भी बहुत से हो गए हैं घर में चीजों का ढेर लगा रहता है कितने चीजें लोग ला ला कर दे रहे हैं वह चाहे तो उसमें ऐसी शक्ति है कि कितने ही आदमियों को खिला दे गुरबाई और दोनों एक है खाक रुपया पैसा लोग, सम्मान शरीर की सेवा इन सब के लिए अपने को बेचना जो शरीर मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है उसी शरीर मन और आत्मा को जरा सी वस्तु के लिए इस तरह कर रखना अच्छा नहीं एक ने कहा था साबी का यह बड़ा अच्छा समय चल रहा है इस समय उसकी पांचों उंगलियां घी में है एक कमरा उसने किराए से लिया है गोबर कंडे चारपाई ये सब अब उसके हैं चार बासन भी हो गए हैं बिस्तरा चटाई तकिया सब कुछ है कितने ही आदमी उसके वश में है आते जाते रहते हैं अर्थात सबी अब वेश हो गई है इसीलिए उसके मुख की इति सुख की इति नहीं होती पहले वह किसी भले आदमी के यहाँ दासी थी अब वेश्या हो गई है जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वनाश कर डाला